सांख्य और सांख्यों ने प्रधान ही जगत का कारण होगा इस प्रकार का अपना मत रखा और वे कहते हैं कि श्रुतियां त्रिगुणात्मक जड़ प्रधान को ही जगत का कारण बता रही हैं तब उनके मत का खंडन करते हुए प्रथम सूत्र में कहा गया इतरना शब्दम में न का अर्थ है जगत का कारण प्रधान है नहीं ये न का अर्थ है क्यों नहीं है इसका व्याख्यान करते हुए हेतु बताते हुए ये कहा कि अशब्दम प्रधान वेद के द्वारा जगत कारण रूप अप्रतिपादित है अशब्द है का था और आप कैसे कहते हैं जगत के कारण के रूप से प्रधान वेद के द्वारा अप्रतिपादित है जबकि हम कह चुके हैं सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि वेद सत शब्द से प्रधान को ही बता रहा है और उसे जगत के कारण के रूप से बता रहा है ऐसा प्रश्न सांख्यों का होने पर प्रथम पद के द्वारा हेतु बताया गया कि ई क्षतेर सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि वाक्य के द्वारा जगत कारण के रूप से प्रधान अप्रतिपादित हैं ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वेद जगत के कारण के रूप से जिस सत्पदार्थ को बता रहा है उसे ईक्षण ईक्षणकर्ता बता रहा है ये कहता है कि तद तदक्षत तो यानी सत ने अ क्षेत्र का अर्थ है ईक्षण किया सत्याता है ऐसा वेद बताता और ईक्षण ये चेतन का धर्म है न कि अचेतन प्रधान का इसलिए ईक्षण पूर्वक जगत के कारण के रूप से प्रतिपादित जो सत्पदार्थ हैं वेद में वह सांख्यों का प्रधान न हो करके हो जाएगा हमारा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही सत्पदार्थ ये ईक्षतिर नाशब्दम इस सूत्र के द्वारा बताया गया इसी के लिए सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि से उपक्रम करके तद क्षत बहुश्याम प्रजा इत्यादि श्रुति वाक्य बताए गए तो जैसे यहाँ पर सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्य के द्वारा छादोज्य में जगत का कारण चेतन है ईक्षण पूर्वक जगत बनाने के कारण ये कहा गया है ऐसे ऐतरेय उपनिषद में भी कहा गया ऐतरेय उपनिषद का भी वाक्य बताया गया आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत तो, नान्यत किंचनिषत तो, और स ईक्षण चक्रे स ईक्षत लोकान्नु सृजा ये जो वाक्य हैं और इस वाक्य के द्वारा ईक्षण पूर्वक ही उपक्रमस्थ आत्म पदार्थ को जगत के कारण के रूप से ऐत्रे उपनिषद बता रही है और कहीं कहीं यानी प्रश्न उपनिषद में सोड़स्कल पुरुष को प्रस्तुत करके बताया गया कि स ईक्षा चक्रे स प्राणम असृजत इत्यादि वाक्य के द्वारा ईक्षण पूर्वक सोडस्कल पुरुष शब्दित चेतन ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया और उससे ये स प्राणम असृजत इत्यादि वाक्य के द्वारा 16 कलाए बताई गई हैं वो सोलह कलाएं हैं टीकाकार बता रहे हैं स प्राणम असृजते इत्यादि प्रश्नोपनिषद वाक्य में बताई गई ही सोलह कलाएं हैं टीका में आया मिशत शब्द का अर्थ कर दिया चलत और चलत का भी अर्थ कर दिया सत्वाक्रांतम इतिवत स ईक्ष चक्रे स प्राणम असृजत इस वाक्यस्थ स शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि स यानी जीवाभिन्न परमात्मा तो जीवाभिन्न परमात्मा ने ईक्षण किया क्या ईक्षण किया कि करके फिर वो प्राणम असृजत प्राण को बनाया फिर प्राण से श्रद्धा प्राण श्रद्धा यानी प्राण के अनंतर श्रद्धा नाम की कला को प्रथम कला है प्राण प्राण के अनंतर द्वितीय कला है सोलह कलाओं में श्रद्धा श्रद्धा के बाद पंचभूत रूपी और पांच कलाएं खम वायु ज्योति रापह पृथ्वी यहां तक सात कलाएं हुई प्राण श्रद्धा और ये पांच भूत आठवीं कला है इंद्रिया इंद्रियम और नवम कला है मन दशम कला है अन्न और अन्न के अनंतर एक ग्यारहवीं कला है वीर्य बारहवीं कला है तप तो तेरहवीं कला है मंत्र और चौदह हैं चौदहवीं कला कर्म पंद्रहवीं है लोक और सोलहवीं कला कहा जाता है नाम को तो इस प्रकार ये प्राण से लेकर के नाम तक सोलह कलाएं बताई गई हैं पुरुष के उपाधि के रूप से जब इन परमात्मा ही इन सोलह कलाओं से युक्त हो जाता है तो जीव कहलाता है और इन सोलह कलाओं से रहित तो जीव हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है तो इति उक्ता सोड़स कला ये सोलह कलाएँ हैं आगे हैं इत्यादि जो भाष्यवाक्य है ना इसका अवतरण भाष्य अवतरन भाष्यारा ईक्षते रीति च धात्थ निर्देशो स प्राणम इसके बाद में इक्षते रिथति च ध निर्देशो अभिप्रेत यजते रिवत ये जो भाष्य में है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए ननु ईक्स्तीपो धातु निर्देशे इति कात्यायन स्मरण ईक्षते इति पदेन स्तिबंतेन धाच्य धाव कथ्याशंक्योक्तिपो धादे ये है कात्यायन स्मृति कात्यायन कौन है वार्तिक व्याकरण के सूत्रकार हैं पाणिनी जी भाष्यकार हैं पतंजलि जी और वार्तिक हैं कात्यायन इसलिए कात्यायन स्मरण यानी कात्यायन के द्वारा रचित ग्रंथ को कहा जाता है कात्यायन स्मृति जैसे याज्ञवल के, के, के द्वारा रचित ग्रंथ को याज्ञवल स्मृति मनु के द्वारा रचित मनु स्मृति, ऐसे कात्यायन के द्वारा रचित स्मृति वो है कात्यायन स्मृति स्मृति का ही पर्यावाचक है, है स्मरण वो है वार्तिक नाम का ग्रंथ और उस वार्तिक नाम के ग्रंथ में यह वाक्य आया वार्तिक धातु निर्देशे ये जो इक्तिपो धातु निर्देशे हैं वार्तिको ये बताता है ईक्सते इति पदे न धातु नातु उच्चते तो स्तिवंत जो ईक्षती यह पद है ये धातु को बताने के लिए है धातु को बताने के लिए स्तिप निर्देश हुआ है। एक और स्तिप ये दो प्रत्यय होते हैं धातु को बताने के लिए तो यहां स्तीप प्रत्यांत ईक्षती शब्द धातु को बताएगा न कि धातु अर्थ को <laughs> और शब्द का सूत्र में अर्थ आप कर रहे हैं इक्ष इक्ष धातु का अर्थ ये अर्थ कर रहे हो ना लेकिन धातु निर्देश ये वार्तिक तो धातु धातुअर्थ में स्थित प्रत्यय होता ये नहीं बताता धातु धातुअर्थ का निर्देश करने के लिए स्थिति प्रत्यय होगा ऐसा इस वार्तिक का अर्थ नहीं है इस वार्तिक का अर्थ है धातु का निर्देश करने के लिए स्थिति प्रत्यय होता है धातु से इसलिए स्थित प्रत्यांत जो पद होगा ईक प्रत्यान्त जो पद होगा वह धातु अर्थ को न बता करके वार्तिक के अनुसार बताएगा धातु मात्र को इसलिए ईक्षते का तो अर्थ होना चाहिए ईक्ष धातु न कि धातु का अर्थ ईक्षण ये कहते हैं कि तेना धात्न कथम व्याख्या तो प्रत्यांत ईक्षति पद का आप धातु अर्थ यानी ईक्षण ये अर्थ कैसे कर रहे हैं ये प्रश्न हुआ सांख्यों का वेदांती के प्रति आशंक्य तब तो सिद्धांती कहते हैं स्त्र प्रत्याति पद का वाचार्थ तो धातु ही है और लक्षार्थ है ईक्षण धातुअर्थ ये लक्षण आसे स्त्री प्रत्यांत ईक्षति पद सूत्रस्थ बता रहा है धातुअर्थ को और वाच्यर्थ उसका होगा धातु इस अभिप्राय से कहते हैं कि लक्षण इत्याह लक्षण से ईक्षति यह पद धात्थ को बताता है और शक्ति संबंध से बताता है धातु को तो भाष्य में है कि ईक्षते रीतिच चातवर्थ निर्देशो अभिप्रेत यजते रीतिवत तो जैसे मीमांसा में स्थित प्रत्यांत यज धातु का प्रयोग करके यजति ये बना तो उस यजति का अर्थ तो वाचार्थ होगा यज धातु स्त्रीप प्रत्यांत होने से और लक्षार्थ से लक्षार्थ है लक्षणा से लिया हुआ अर्थ याग का अर्थ है यस धातु का अर्थभूत याग ऐसे ही ईक्षतेर शब्दम में इक्षते इस पद का वाच्यर्थ तो धातु है और लक्षार्थ धातुअर्थ ईक्षण है इसे समझाने के लिए उदाहरण भाष्य में आया इक्षते रीतिवत तो एक ईक्सते च धाथ अभिप्रेतः यजते रितिवत न धातु निर्देशः धातु का निर्देश नहीं है थोड़ी टीका है टीका को देखिए इति कर्तव्यता विधेर यजते हे इति पूर्ववैमनी सूत्रे यथा यजति पदेन लक्षणया या याग याग उच्य तदवत इहापीर्थ तो यमीमांसा का सूत्र बताया उदाहरण के रूप में दृष्टांत के रूप से इति कर्तव्यता विधेर यजते हे पूर्ववत्वम ये जो जयमिनी जी का सूत्र है इसमें यजते ये ईक्षतेर शब्दम के तरह यजते पद प्रयोग है यहाँ ईक्षते पंचमीअंत है वहाँ यजते षष्ठ्यंत है पंचमी और ष्ठी दोनों में एक जैसा ही बनता है हरे हरे जैसा बनता है ऐसे यहाँ पर बना यजते सी का एक तो यजते है पूर्ववत्व का अर्थ है यज धातु का अर्थ भूत जो याग क्रिया है उसमें पूर्ववत्व समझना यानी पूर्व सादृश्य समझना इति कर्तव्यता विधेय यजतेर पूर्ववत्व ये जो जयमिनीय सूत्र है इसमें यजती ये स्ति प्रत्यांत शब्द हैं उसका वाचार्थ यज धातु हैं और लक्षार्थ याग क्रिया है तो यहाँ जैसे यजती पद से लक्षणा से धातुअर्थ को मीमांसा में कहा गया ऐसे ही तद्वत तद्वत् अर्थ है इक्षतेर शब्दम इस वेदांत सूत्र में भी ईक्षति को वाचार्थ के रूप में तो धातु लेना ई का और लक्ष्यार्थ उसका ईक्षण क्रिया है ये समझना इति कर्तव्यता विधेर कर्तव्यताजते पूर्ववत्व यजु जयमिनी जी का सूत्र है इसका अर्थ बताते हैं टीकाकार विधानात् पूर्व पूर्शादी प्रकृतिस्थ इति सूत्रार्थ अंग कर्तव्यता याम विधेर। यजते पूर्ववत्व इस जैमिनीय सूत्र का यह अर्थ निकलेगा शौरियागस अंगाना पूर्वदर्शियादि प्रकृतिस्थ अंगवत्व पूर्ववत्व का अर्थ कर दिया पूर्व दर्शादि प्रकृति स्थ अंगवत्वम ये पूर्ववत्वम का अर्थ है सूत्रस्थ मीमांसा का कोई छोटा पुस्तक पढ़ा कि नहीं अर्थशास्त्र आदि अर्थ, अर्थ क्या नाम अर्थ संग्रह जैसे तर्क संग्रह है ना वैशेषिक न्याय का प्रथम ग्रंथ व्याकरण का लघु सिद्धांत गौमुदी ऐसे अर्थसंग्रह ये छोटा सा ग्रंथ है मीमांसा दर्शन का तो मीमांसा दर्शन में माना जाता है यागों के दो प्रकार दो प्रकार के याग होते हैं एक प्रकृति याग कहलाता है दूसरा विकृति याग कहलाता है प्रकृति रूप रूपकर्म विकृति रूप रूपकर्म प्रकृति याग किसको कहेंगे तो जिस याग के प्रकरण में उस याग के पूर्वांग उत्तरांग आदि रूप समस्त अंगों का पूर्ण रूप से विधान है जिस याग के विधायक प्रकरण में उस याग को कहा जाता है प्रकृति याग जिस याग के अनुष्ठान में उस याग के प्रकरण में अपेक्षित समस्त अंगों का वर्णन है कहीं भी दूसरे प्रकरण का अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है मुख्य याग का भी अंगी रूप याग का भी और अंगों का भी विधान करने वाले वाक्य एक ही प्रकरण में रहेंगे उतना प्रकरण देख लिया तो पूरे याग का ज्ञान हो जाएगा सांग ज्ञान होगा ऐसा याग प्रकृति याग कहलाता है और जिस याग के प्रकरण में अंगीरूप याग का और कुछ अंगों का विधान कर लिया लेकिन और अंगों का विधायक कोई वाक्य नहीं है कहीं दूसरे प्रकरणस्थ यागों के अंगों का प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या ये एक अतिदेश वाक्य है इस अतिदेश न्याय से प्रकृति याग के प्रकरण से विकृति याग के याग में अंगों का अनुवर्तन होता है और वह प्रकृति याग के प्रकरण को पढ़ करके समझना पड़ता है कि इस विकृति याग के यहां पर बताए गए जितने एक दो अंग हैं इतने ही नहीं और भी अंग है उनको समझना होगा प्रकृति याग के प्रकरण से तो विकृति याग हुआ तो जिस याग के अनुष्ठान के लिए अन्य याग के प्रकरण से अंगों को समझना पड़ता है माना जाता है उसे विकृति याग और जिस याग से जिस याग के प्रकरण से विकृति याग के अंगों को समझा वो है प्रकृति याग वो प्रकृति याग हुआ तो एक कुछ याग है सौर्यादि याग सौर्य याग कहा जाता है सूर्य है देवता जिस याग की उसे सौर्य याग कहेंगे विष्णु याग कहते हैं विष्णु देवताक याग विष्णु याग रुद्र यज्ञ कहलाते हैं महारुद्र तो अतिरुद्र लघुरुद्र रुद्र रुद्र भगवान शिव हैं देवता जिस, जिसकी उसे कहा जाता है रुद्रयाग फिर उसके अवानतर लघुरुद्र तो महारुद्र तो अतिरुद्र आदि भेद हैं ऐसे ही सूर्य देवता जिस याग की है उसे कहा जाएगा सौर्य याग और सौर्य यागादि कई एक याग हैं जिनके विधायक प्रकरण में उनके समस्त अंगों का विधान नहीं हुआ है कुछ अंगों का विधान हुआ और बाकी अंगों को ग्रहण करना पड़ता है दर्श पूर्णिमास याग के प्रकरण से समझना पड़ता है दर्श याग से अंगों को समझना पड़ेगा तो दर्श याग हो गया प्रकृति सौर्यादि याग हो गए विकृति तो तीन मुख्य आकांक्षाएं हुआ करती हैं मीमांसा में एक फलाकांक्षा दूसरी साधन आकांक्षा और तीसरी इति कांशा इन तीन आकांक्षा को लेकर के कर्म कांड ये तीन आकांक्षाएं जिस अधिकारी में है उसके लिए उसके अपेक्षित तीनों आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तीन बताता है फलाकांक्षा फ्ल, के लिए फल फलाकांक्षा की पूर्ति के लिए साधनाकांक्षा की पूर्ति के लिए साधन और इति कर्तव्यता आकांक्षा की पूर्ति के लिए इति कर्तव्यता फलाकांक्षा कहते हैं किम भाव है तो? साधन आकांक्षा का स्वरूप है केन न फलाकांक्षा का स्वरूप होता है किम भावेत साधना कांक्षा का स्वरूप होता है केन भावेत और इति कर्तव्यता आकांक्षा का स्वरूप होता है कथम भावेत। तीन आकांक्षाएं समझ सुन एक तो किम भावेत कहेंगे तो फलाकांक्षा केन भावेत भावित साधनाकांक्षा और कथम भावेत ये इति कर्तव्यता कांक्षा है किम भावेत इस फलाकांक्षा को शांत करने के लिए आया दर्श पूर्णमाशाभ्याम स्वर्ग कामो यज इत्यादि इसमें स्वर्ग काम ये जो पद है वो बता रहा है स्वर्गम भावेत किम भावेत यानी स्वर्गादि रूप जो फल है उस फल को संपादित करो भावेत का है संपादित करें तो किम भावेत यानी किस प्रयोजन को का हम संपादन करें किस प्रयोजन को प्राप्त करें तो वहां स्वर्ग आदि फल है तो स्वर्गम भावेत इत्यादि वो फलाकांक्षा को शांत करने के लिए वो स्वर्ग आदि रूप फल बताया जाता है स्वर्ग आदि भावित स्वर्गा भावेत और साधन आकांक्षा है केन भावेत भावित तो स्वर्गादि फल को हम किस साधन से प्राप्त करें तो साधन बताया जाता है यागेन भावेत याग ये साधन है स्वर्ग आदि फल है तो याग रूप साधन का कथम भावित इतिक, कर्तव्यता कांक्षा है ना तो कथम का अर्थ है के न प्रकार तो याग रूप साधन से साधन का स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति में हम उपयोग कैसे करें ये इति कर्तव्यता है कथम भावित का कि यागादि साधनों से स्वर्ग आदि फल कैसे प्राप्त करें इति कर्तव्यता आकांक्षा हुई तो ऐसे तीन प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं। तो उनमें से इति कर्तव्यता आकांक्षा की पूर्ति जैसे करनी है उसे बताने के लिए यह सूत्र है इति कर्तव्यताकांक्षा की पूर्ति के लिए कौनसा सा इति कर्तव्यता विधेर यजते हे पूर्ववत्व और इसका अर्थ कर दिया कि विकृति यागस्य जो सूर्य देवताक विकृति याक होते हैं सूर्य सूर्यदेवताक यागादि हैं विकृति याग तो विकृति यागस्य अंगाना अविधात् तो सौर्यादि याग के प्रकरण में सौर्यादि यागों के अंगों का विधान न होने से वो विकृति याग कहलाएगा तो फिर क्या हुआ कि पूर्वदर्शादि प्रकृतिस्थ अंगवत्व तो सौर्यादि विकृति यागस्य यजते शब्द से लेना जो वहां सूत्र में इति कर्तव्यता विधेर यजते यजती है तो उस येजती से लेंगे विकृति याग को सौर्यादि जो विकृति याग है वो है यजती शब्दकार था और उनमें पूर्ववत्व पूर्वत्वम का अर्थ करते हैं पूर्व जो प्रकृति याग पूर्व शब्द से लेना पूर्व दर्श पूर्ण, पूर्ण दर्श दर्शियादि प्रकृति स्थ अंगवत्वम तो दर्शादि इसमें आदि शब्द से दर्श पूर्ण पूर्णमाशादि ऐसा लेना तो दर्श पूर्ण पूर्णमाशादी प्रकृति ये प्रकृति याग है और इन प्रकृति याग में स्थित जो अंग है वो अंग उन अंगों से अंगवान समझना सांग समझना किनको आपके विकृति याग को सौर्यादि विकृति याग को पूर्व में आए हुए दर्श पूर्णिमा शादी प्रकृति स्थ अंग अंगवान समझना हम्म होंगे नहीं तो ये तो विकलांग हो जाएगा तो उन्हें सांग करने के लिए हाँ सकलांग बनाने के लिए जितने अंग उस प्रकरण में बता वो अंग और अनुक्त जो बाकी अंग हैं वो प्रकृति याग से ला करके सकल अंग बनाना विकृति याग को इस प्रकार वो इति कर्तव्यता शांत होगी हा अंगों का अनुष्ठान इति कर्तव्यता कहलाती है कि सांग याग अनुष्ठाने न स्वर्गा फलम भावित यह अर्थ निकलेगा क्योंकि इति कर्तव्यता है कि हम यागादि साधनों से कैसे स्वर्गा फल को प्राप्त करें कहा अंग अनुष्ठान के साथ अंगी याग का अनुष्ठान करके स्वर्ग आदि फल का संपादन करो उसे प्राप्त करो ये उस जयमनीय सूत्र का अर्थ निकलेगा सौर्यादि विकृति यागस्ना अविधा पूर्वदर्शादि प्रकृतिस्थ इति सूत्रार्थ है ये ब्रह्म सूत्र के सूत्रकारर्थ नहीं जयमिनी जी के सूत्रकारर्थ है रो भी कौन से इति कर्तव्यता विधेर यजते हे पूर्वत्व इस सूत्र का ये अर्थ निकलेगा अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है तेन यह सर्ववित तेनावर्वित यसान तप तस्मा नामचाते अवतरण हैं टीकाकार टीका में देखिए धात्शन आहो तो ईक्षर ना शब्दम इस सूत्रस्थ ईक्षति पद स्ति प्रत्या है वह शक्ति संबंध से इक्ष धातु को बताएगा और लक्षणा से इक्षण क्रिया को बताएगा तो लक्षणा से स्ति प्रत्या ईक्षति पद के द्वारा धात्थ निर्देश होने से जो लाभ होता है वो लाभ बता रहे हैं भास्कर भगवान तेन इत्यादि वाक्य से कि तेन यह तपह तस्मात नाम यप्रह्म नामूपन्न जायते य जो मंत्र है तो इन मुंडक मंत्रों के तरह अन्य भी जो श्रुति वाक्य हैं ये इसमें प्रमाण है कि यह सर्वज्ञ सर्ववित तो ये वाक्य बता रहा है कि जो सर्वज्ञ है ने सबको जानने वाला है का मतलब चेतन है और सबको सामान्य रूप से भी जानता है तो सर्वज्ञ सर्वम जान आती थी, थी सर्वज्ञ और सर्वविथ तो सब का विशेष विशेष स्वरूप भी जानता है उसे कहा जाता है सर्वविद तो सामान्य रूप से भी सबको जानने वाला विशेष रूप से भी सबको जानने वाला यह सर्वज्ञ सर्वविथ शब्द का अर्थ निकलेगा और जिसका ज्ञान ही तप है यश ज्ञानमय तप तो ज्ञानमय तप है का मतलब ईक्षण ही तप है प्रयत्न है तो यश्य ज्ञानमयम तप ज्ञान कहो या ईक्षण कहो ईक्ष दर्शन धात्व दर्शन है ज्ञान तो ईक्षण ही जिसका तप है जगत को बनाने के लिए और तस्मात तस्मात यानि सर्वज्ञात सर्वज्ञ विदित जो परमात्मा है उसे तस्मात् शब्द से लेना उसी से एक त्रह्म एक तद ब्रह्म यानि कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ की उपाधि वह उत्पन्न होता है कार्य ब्रह्म की उपाधि है समष्टि प्राण और समष्टि बुद्धि समष्टि सूक्ष्म शरीर पूरा समष्टि सूक्ष्म कार्याभिमानी हिरण्य गर्भ है न तो हिरण्यगर्भ के अभिमान का विषयभूत जो समि सूक्ष्म कार्य है उसे कहा गया ये तद ब्रह्म शब्द से तो एतद् ब्रह्म जायते ऐसे लगाना और नाम रूपम अन्न च जायते नाम भी उत्पन्न होता है रूप भी उत्पन्न होता है और अन्न भी उत्पन्न होता है तस्मात्नी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा से इत्यादि जो सर्वज्ञ ईश्वर को जगत का कारण बताने वाले उपनिषद वाक्य हैं, वे भी उदाहर उनका उनको भी यहां पर बताया जा सकता है बताने चाहिए उनको भी ये ईक्षण का लक्षणा से ग्रहण करने के कारण ईक्षति पद से लक्षणा से ईक्षण का ग्रहण करने के कारण ये वाक्य भी एक प्रकार से धात्वर्थ जो ज्ञान है उस ज्ञानवान को ही जगत का कारण बता रहे हैं चेतन को जगत का कारण बता रहे इसमें प्रमाण है तस्मात तस्मात् ब्रह्म नाम रूपम अन्नच जाएते इस वाक्यस्थ तद ब्रह्म शब्द का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म को कार्य के रूप से बताया गया ना ये तद ब्रह्म को परमात्मा से यह ब्रह्म उत्पन्न हुआ तो वो कौन है ब्रह्म जो उत्पन्न हो रहा है तो कहते हैं यह तत् शब्द का अर्थ है कार्यम सूत्राख्यम ब्रह्म सूत्र यानी समष्टि प्राण तो ये तत्कार्यम कार्यक्रम अर्थ है सूत्राख्य कार्य वही कार्य ब्रह्म है कार्य उपाधिक ब्रह्म उसकी उत्पत्ति हुई का है उसके उपाधि की उत्पत्ति हुई तो केवल सत्ववृत्तेर ज्ञानत्म अंगीकृत प्रधान से सर्वज्ञत्व निरस्तम यहां पर प्रधान में ज्ञत्व का निराकरण हुआ ये अंगीकार करके ये स्वीकार करके कि केवल जो सत्व गुण का परिणाम है वही ज्ञान है केवल सत्वृत्तेर ज्ञानत्वम अंगीकृत्य सर, प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम निरस्तम्। तो ज्ञान तो सत्वगुण का कार्य है ये मान करके भी प्रधान में सर्वज्ञत्व का निराकरण हुआ अब आगे कहते हैं संप्रति केवल जड़ वृत्तिर ज्ञान शब्दार्थ न ज्ञान शब्दार्थ न लिखा न न केवल जड़ वृत्तिर ज्ञान शब्दार्थ किंतु साक्षी बोध विशिष्टा वृत्तिर वृत्ति व्यक्त बोधो वा ज्ञानम। प्रधानस्य नास्ति इत्याह अपीछा। जो अपीछा करके आ रहा है भाष्य में 105 नंबर पृष्ठ पर चौथी पंक्ति में उसका यह अवतरण है उससे पहले थोड़ा भाष्य है उसको देखा जाए भाष्य में जो अभी दो तीन पंक्ति वो देख लो 104 नंबर पृष्ठ पर है अंतिम पंक्ति यत्तु उक्तम सत्त्व ज्ञान न सर्वज्ञ प्रधानम भविष्यति इति उपपद्यते सांख्यों ने जो अपना पक्ष रखते समय कहा था कि सत्वगुण का कार्य जो ज्ञान है सत्वात्जायते ज्ञानम इस गीता वाक्य के अनुसार और उस सत्वगुण का कार्य ज्ञान को मान करके सर्वज्ञ प्रधान भी होगा ऐसा जो कहा था उसका निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि तन्न सत्व गुण का कार्य ज्ञान को मान करके प्रधान में सर्वज्ञत्व का उपादन नहीं किया जा सकता तन्न का अर्थ है कैसे नहीं किया जा सकता तो उसको कह रहे हैं कि नहीं प्रधान अवस्थायाम गुण साम्यात सत्वधर्मो ज्ञानम संभवती कि नहीं प्रधान अवस्थायाम गुण साम्यात सत्वधर्मो ज्ञानम संभवती तो जो प्रधान अवस्था है <k> <fades die> प्रधान ये नाम आता है गुणत्रय की साम्य अवस्था का कारण अवस्था का नाम है और कार्य अवस्था है गुणत्रय की विषम अवस्था उसे उस अवस्था को प्रधान नहीं कहा जाता गुणत्रय की साम्य अवस्था जो कारण अवस्था है उसे कहा जाता है प्रधान नाम से तो प्रधान शब्द का अर्थ भूत जो गुणत्रय की साम्य अवस्था उस समय तो सत्वगुण का कार्य जो ज्ञान है वो नहीं होता इसलिए प्रधान को प्रधान को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता सर्व ज्ञान जिसको है तो सर्व वृत्ति बननी चाहिए ना तब तो उसे सर्वज्ञ कहा जाएगा तो उस समय तीनों गुण समान अवस्था में होने से सत्तों गुण का कार्य सर्व वृत्ति संभव न होने से प्रधान को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता ये यहां पर कहा नहीं प्रधान साम्यात, सत्व धर्मो ज्ञानम संभवती नहीं का संभवती के साथ अन्वय करना न संभवती हाँ साम्य अवस्था प्रधान है कार्य अवस्था है महदादी हाँ। तो ननु उक्तम सर्वज्ञान शक्तिमत्व सर्वज्ञ भविष्य सांख्य तो ये कहते हैं कि हमने पहले कहा है कि प्रधान में उस समय साक्षात सत्वगुण का कार्य ज्ञान न होने पर भी सत्वगुण वहा विद्यमान होने से उसमें ज्ञानानुकूल शक्ति विद्यमान है और उस ज्ञानुकूल शक्ति को लेकर के सर्वज्ञता सिद्ध हो जाएगी ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो ही स्मरण करा रहे कि ननु उक्तम सर्वज्ञान शक्ति मे न सर्वज्ञ भविष्यति का कर्ता होगा प्रधानम प्रधान सर्वज्ञान शक्तिमान होने के कारण सर्वज्ञ होगा प्रधान अवस्था में ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं कि तदपि नोपपद्यते तो ये भी उपपन्न नहीं हो सकता यानी सर्व ज्ञान शक्तिमत्व को लेकर के भी सर्वज्ञ तो सिद्ध नहीं हो सकता कैसे तो कहते हैं यदि गुणसा सती सत्व आश्रित्य सत्व्यश्रया ज्ञानशक्तिश्रि सर्व्ञ प्रधानमचेत काम रजस्तम अपि ज्ञान प्रतिबंधक शक्तिम आश्रित्य, उच्चेत, प्रति शक्तिम आश्रित्य उच्चेत। तो कहते उस समय प्रधान अवस्था में तो तीनों गुण एक जैसे है ना तो जैसे सत्वगुण में सर्व विषयक ज्ञान शक्ति है ऐसे रजोगुण और तमोगुण में ज्ञान को प्रतिबद्ध करने की शक्ति भी है कि नहीं हाँ तो सर्व ज्ञान को प्रतिबद्ध करने की शक्ति वाले रजोगुण तमोगुण में वो शक्ति रहेगी तो वो भी प्रधान में ही माननी पड़ेगी तो प्रधान ज्या, सर्व सर्वज्ञान अनुकूल शक्ति की प्रतिबंधी का जो रजोगुण तमोगुण निष्ठा प्रकृति है प्रतिबंध अनुकूल शक्ति उसको लेकर के फिर भी मानना पड़ेगा उसको उसको अल्पज्ञ तो फिर वो सर्वज्ञता कहा रहे सर्वज्ञता के साथ साथ अल्पज्ञता भी माननी पड़ेगी इसलिए सर्वशक्तिमत्व को लेकर के भी सर्वज्ञता का उपादन आप नहीं कर सकते ये यहां पर कहा कि यदि गुणसा्य सती सत्व्यपाश्रया ज्ञान शक्तिम आश्रित्य सर्वज्ञ प्रधानम उचेत काम रजतमो अपि ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति इसलिए यहां तक प्रधान में जो सत्व के सर्वज्ञत्व का निराकरण हुआ वह सत्वगुण का कार्य ज्ञानात्मक वृत्ति है यह मान करके हुआ अब केवल सत्व गुण जो जड़ है उसका कार्य ज्ञान हो भी नहीं सकता ज्ञान शब्दार्थ नहीं हो सकता सत्वगुण की जो परिणाम रूपा वृत्ति है उस वृत्ति मात्र को ज्ञान कह भी नहीं सकते ये आगे कह रहे हैं अपीच इत्यादि से भाष्कार भगवान इस पर चर्चा करते हम लोग कल ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम